FM आप आप रेडियो पर विशेष इस कार्यक्रम में सभी का बहुत का याद दिलाता है जी हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर एक नाम लोकप्रिय भारतीय विधिवेता अर्थशास्त्री राजनीतिक और समाज सुधारक इन सभी चीजों को समेता हुआ ये नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया और खास करके श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया आजाद भारत के पहले कानून मंत्री एवं भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार थे डॉ. अंबेडकर विपुल प्रतिभा से संपन्न एक छात्र थे और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने विधि अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के शोध कार्य में ख्याति प्राप्त की जीवन के शुरुआती करियर में वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी उन्होंने की बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता उनका उन्नीस में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उन्नीस में भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत अंबेडकर पर सम्मानित किया गया था तो आइए उनके जीवन की कुछ खास बातें हम लोग करेंगे आज के शो में आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कर राहते रहो आप सुन रहे मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं एक खास डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनकी शुरुआती जीवन की अगर कुछ खास बातें मैं अगर बताऊं आपको तो अंबेडकर साहब का जन्म ब्रिटिश भारत भारत के मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित नगर सैन्य छावनी महू में हुआ था वेराम जी मालो जी सकपाल और बीमा भाई की चौदहवीं और अंतिम संतान थे उनका परिवार मराठी था और वो अम्बावाड़े गांव में जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है उससे संबंधित रखते थे वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो अशुद्ध कहे जाते थे और उनका साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था डॉक्टर अंबेडकर के पूर्व लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे और ये काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक पहुंचे थे उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा और डिग्री प्राप्त की अम्बेडकर को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रभावित बहुत किया और अपनी जाति के कारण उन्हें इसके लिए सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भी भीमराव को अस्पृश्यता के कारण अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था रामाजी सकपाल ने स्कूल में अपने बेटे भीमराव का उपनाम सकपाल की बजाय अम्बेडकर लिखवाया क्योंकि कोंकण प्रांत में लोग अपना उपनाम गांव के नाम से लगा देते थे इसलिए भीमराव का मूल अम्बेवाड़े गाँव से अंबेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज किया गया बाद में एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर जो उनके विशेष स्नेह रखते थे वे उनके नाम से अंबेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया था अठारह में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आए यहाँ अंबेडकर एल्फिस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र थे आप सुने हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुछ खास बातें उनके विशेष जयंती पर सुनते रहो मस्क्र आते रहो nanwan नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हैं उनकी जीवन कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी है और उनकी उच्च शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन के लिए भीमराव अंबेडकर का चयन किया गया था साथ ही इसके लिए सन 11.5 डॉलर प्रति मास की छात्रवृत्ति भी प्रदान की न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक विज्ञान विभाग के अध्ययन कार्य में प्रवेश दे दिया गया और शहनशाला में कुछ दिन रहने के बाद वे भारतीय छात्रों द्वारा चलाए जा रहे एक आवास क्लब में रहने लगे और उन्होंने अपने एक पारसी मित्र नवल बातिना के साथ एक कमरा ले लिया 1913 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पी से सम्मानित किया गया था और इस शोध के लिए उन्हें पुस्तक इवेलेशन ऑफ प्रोवेशनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया गया था हालांकि उनके पहला प्रकाशन काम एक लेख जिसका शीर्षक था भारत में जाति उनकी प्रणाली उत्पत्ति और विकास है अपने डायरेक्टर की डिग्री लेने के बाद 1913 में डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेट इन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिया और कुछ वर्षों के बाद उन्हें स्कॉलरशिप उनकी जो है ख़त्म हो गई उसके बाद मजबूरन उन्हें अपना अध्ययन वहीं पर बीच में छोड़ना पड़ा और भारत लौटना पड़ा ये पहला विश्व युद्ध का समय था बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूशन और लेखक का, का काम करने लगे यहाँ तक कि अपनी फरमाइश व्यवसाय भी आरम्भ किया जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल भी हुआ अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में फिर नौकरी मिल गई तो इस तरह से उन्होंने अपना काम जारी रखा और उन्नीस में कल्लापुर के महाराजा अपने पारसी मित्र के सहयोग और अपनी बचत के कारण वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सक्षम हो गए उन्नीस में उन्होंने अपना शोध प्रॉब्लम्स ऑफ दी रुपी प्रॉब्लम्स ऑफ दी रुपी रुपए की समस्या पूरा कर लिया और उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई और उनके कानून का अध्ययन पूरा होने के साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया भारत वापस लौटते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीन महीने जर्मन में रुके जहाँ उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और इसके बाद औपचारिक रूप से 8 जून उन्नीस को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी डिग्री भी हासिल की तो ये थी कुछ शिक्षा दीक्षा के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम। सुनते रहो माहते रहो You're my number one. नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन कहानी के कुछ खास बातें आप तक पहुंचा रहे हैं तो आइए बात करते हैं धीरे धीरे जब उन्होंने सारी डिग्रियां हासिल की फिर राजनीति में कदम रखा और एक जनवरी की अगर बात करें तो एक जनवरी उन्नीस को डॉक्टर अम्बेडकर ने मराठा युद्ध की कोरिगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगाव विजय स्मारक में एक समारोह का आयोजन किया यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगम बरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए और उसके बाद उन्नीस में उन्होंने अपना दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की और उसके बाद रिकेस्टेंट जनता की उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंट समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन उन्नीस में काम करने के लिए नियुक्त भी किया गया और और इस आयोग के विरोध विरोध में में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए जबकि इसकी रिपोर्ट को ज्यादातर भारतीयों द्वारा कर दिया गया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संविधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखी थी 1927 तक अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था और उन्हें सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खेलने के लिए सार्वजनिक आंदोलन और मार्च के साथ शुरू किया उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार के लिए एक संघर्ष भी शुरू किया, और इसके साथ अस्पृश्य समुदाय के अधिकार के लिए शहर के मुख्य जल टैंक से पानी निकालने के लिए लड़ने के लिए महाड़ में एक सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया उन्नीस के अंत में सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए क्लासिक हिंदू पाठ मनुष्रमति मन मनु के कानून की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्राप्तियाँ जला दी 25 दिसंबर उन्नीस को उन्होंने हजारों अनुयायियों का नेतृत्व मनुस्मति की प्राप्तियाँ जलाया और इस प्रकार प्रतिवर्ष पच्चीस दिसंबर को मनुस्मति धन दिन के रूप में अंबेडकरियों और दलितों द्वारा मनाया जाता है आप सुना है रेड मधन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो बस्करो नमस्कार आप सुन सुनवाई रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन कहानी के कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और उन्नीस सौ के बाद जब उन्होंने इस तरह से राजनीतिक आंदोलन सम्मेलन शुरू किया तो अब तक अंबेडकर जो है सबसे बड़े अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे क्योंकि उन्होंने इतना काम किया कम समय में और उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कहानी उदासीनता की कटु आलोच की, की आलोचना अंबेडकर और उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसा अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमे कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल न हो आठ अगस्त उन्नीस सौ तीस को एक विशेष वर्ग के सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा और उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से आज़ाद होने में है और इस तरह से उन्होंने उन चीज़ों को किया तो सभी लोगों को उन चीज़ों को मानना पड़ा डॉक्टर अम्बेडकर की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन के चलते उनको उन्नीस में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उनके अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई जी रहे हैं शान से ये भागवान How much? नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर की कुछ खास जीवन कहानी की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आरक्षण प्रणाली में पहले दलित अपने संभवित उम्मीदवारों में से चुनाव द्वारा केवल दलित चार संभवित उम्मीदवार जो है चुनते इन चार उम्मीदवारों में से फिर संयुक्त निर्वाचन चुनाव सभी धर्म जाति द्वारा एक नेता चुना जाता है इस आधार पर सिर्फ एक बार सन उन्नीस में चुनाव हुए डॉक्टर अम्बेडकर 20-25 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण चाहते थे लेकिन बहुत सारे नेता आड़े रहने के कारण ये आरक्षण मात्र पाँच साल के लिए ही लागू हुआ पुनः संधि के बारे में गांधीवादी इतिहासकार अहिंसा की विजय लिखते हैं परंतु ये अहिंसा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निभाई है फिर उसके बाद जो है पृथक निर्वाचिका में दलित दो वोट देता एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को और दूसरा दलित उम्मीदवार को ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था किंतु गैर उम्मीदवारी के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता और उनके अनुसार असली महात्मा तो ज्योति फुले थे इस तरह की कई बातें हुई उस समय और उन चीजों को ठीक ढंग से अछुतो के लिए लड़ने का काम इन्होंने किया आप सुनाए हैं सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और खास हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर विशेष कुछ बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने की कोशिश है तो ये संविधान की अगर बात करें तो सबसे सब पहले डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है और अपने सत्य परंतु विवादस्पद विचारों और गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा का एक विशेष विद्वान और विधि वेता की थी जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व तो वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और 29 19 अगस्त 1947 को अंबेडकर को आज़ाद भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मौसद समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया अंबेडकर ने मसदा तैयार करने के इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की और इस कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया। और संघ रीति से मत द्वारा मतदान, बहस के नियम और कार्य सूची के प्रयोग समितिया और काम करने के लिए प्रस्ताव लाना शामिल है और संग रीतियों स्वयं प्राचीन गणराज्यों जैसा एक शासन प्रणाली के निर्देशन मॉडल पर आधारित थी अम्बेडकर ने हालाकि उनके संविधान को आकार देने के लिए पश्चिमी मॉडल इस्तेमाल किया पर उनकी भावना भारतीय ही है तो इस तरह से कई काम उन्होंने इस पर किया सभी के साथ मिलकर काम किया और संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ व्यक्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिकता आज़ादी की सुरक्षा प्रदान की जिनमें धार्मिक आज़ादी अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैरकानूनी करार दिया अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए दाना 370 व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाएं स्कूल और कॉलेज की नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया भारत के विधि निर्माता ने इस सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा दलित वर्गो के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हें हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की चेष्टा की जबकि मूल कल्पना में पहले इस कदम को अस्थाई रूप से और आवश्यकता के आधार पर शामिल करने की बात कही गई थी 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा था मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक है ये लचीला है पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके वास्तव में मैं मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था तो ये उनकी बातें थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत जो डॉक्टर अम्बेडकर के लिए बनाया गया था वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आप सुनाए है रेडियो माध्यम नाइन थ्री पॉइंट फाइव फाइव सुनते रहो मुस्कते रहो ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे चाहे अमन पर धरती की धरती युद्ध न चाहे चाहे अमन परस्ती ए बुद्ध की धरती प्रबुद्ध भारत पूर्ण समर्थक शांति का पूर्ण समर्थक शांति का सम्मान बड़ा ऐसा कया हो Vichha ami dhamra chheda vichha. की अर्की और पूर्ति आदर्शों की पूर्ति बुद्ध की धरती बुद्ध चरण गक्षा धर्म चरण गक्षा संग जनहित तो ही उनका था मरना जनहित तो ही उनका था चिर सत्य हिंसा शांति में चिर सत्य अहिंसा शांति में चारित्र्य हमारा हो कहना ज्ञान की ज्योति अखंड जलती दम के सारी जगती ये बुद्ध की धरती बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे चाहे अमन परस्ती ये बुद्ध की धरती कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हम लोग सुन रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनकी जयंती पर और डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन काल में बहुत पढ़ाई करने के बाद लोगों को खास जो अचूत लोग थे यस्ती, यस्ती लोगों के लिए काम उन्होंने किया को किया को खत्म महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान उन्होंने दी लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो है झुकाव विशेष बौद्ध धर्म के प्रति भी उनका हुआ और वो बौद्ध धर्म को बाद में अपना लिया अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर भारत में ऐतिहासिक बौद्ध धर्म में परिवर्तन के अवसर पर 14 अक्टूबर उन्नीस को अपने अनुयायों के लिए बावीस प्रतिज्ञाएं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म का एक सार या दर्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 10 लाख लोगों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ऐतिहासिक था क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था उस समय उन्होंने इन शब्दों को निर्धारित किया ताकि हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके पृथक किया जा सके भीमराव की यह बाव प्रतिज्ञाएं हिंदू मान्यताओं और पद्धतियों की जड़ों पर गहरा आगात करती है और ये एक सेतु के रूप में बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म में व्याप्रम और विरोधाभासों से रक्षा करने में सहायक हो सकती हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा किया था और इन प्रतिज्ञाओं में हिंदू धर्म जिसमें केवल हिंदुओं की ऊंची जाति के संवर्धन के लिए मार्ग प्रशास्त किया गया मैं व्यप्त अंधविश्वासों व्यर्थ और अर्थहीन रस्मों में धर्मांतरित होते समय स्वतंत्र रह जा सकता है ये प्रतिगे बौद्ध धर्म का एक अंग है जिसमें पंचशील मध्यम वर्ग बुद्ध धम्म से त्रिरत्न प्रज्ञाशील करुणा समता आदि बौद्ध तत्व मानवीय मूल्य एवं विज्ञानवाद भी उसमें शामिल है इस तरह की बातों को देख उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और कही न कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के जो विचारों को है वो हिंदू धर्म के साथ मिलाकर समानता का भाव प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि उस समय जो पंडित या धर्म जाति वेद जो चीज़ें थी उसको ख़त्म करने के लिए कुछ अलग सा सोच लेकर उन्होंने इन चीज़ों को किया था और उसके बाद उन्नीस में अम्बेडकर साहब मधुमेह से पीड़ित हो गए और जून से अक्टूबर उन्नीस तक वो बहुत बीमार रहे इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से भी ग्रस्त थे और उस समय राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था अपनी अंतिम लिखत में बुद्ध और उनके धम को पूरा करने के तीन दिन के बाद छः दिसंबर उन्नीस को अम्बेडकर का महा परिनिर्माण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया उनका जिसमें उनके लाखों समर्थक कार्यकर्ता और प्रशंसक ने भाग लिया था उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी रखकर उनके करीब 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी ऐसा विश्व इतिहास में पहली बार हुआ था आप सुन रहे हैं रेडिद 90.4 नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कर आते रहो ना ना नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आखिरी मोड पर हम लोग पहुंचे हैं जहाँ पर मैं बात करूँगा भीमराव द्वारा लिखी कुछ किताबें हैं उनके साहित्य में काफ़ी रुचि थी और साहित्य में उन्होंने बहुत सारे किताबें हैं वो लिखी थी तो एक पहली किताब उनकी थी हो वेर शूद्रा दुद्ध एंड इस द फिर तीसरी किताब थी थाट्स ऑन पाकिस्तान चौथी किताब एन्यूलेशन ऑफ कस्टम्स पांचवी किताब आइडिया ऑफ अ नेशन छठवी किताब द अनटचेबल, सातवी किताब फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म आठवीं किताब सोशल जस्टिक एंड पॉलिटिकल सेफ ऑफ डिफ्रस्ट क्लासेस नौवीं किताब गांधी एंड गांधीज्म, दसवीं उनकी किताब थी व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, अनटचेबल उसके बाद बुद्धिस्ट रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशियंट इंडिया लास्ट किताब उनकी थी दी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया तो इस तरह की कई किताबें उनके जो है पॉपुलर हैं जिन्होंने लोगों ने भी पसंद किया और उनकी जो भावनाएं थीं उस किताबों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया था उनके मरण बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ फिल्में और नाटक भी उनके ऊपर बनाए गए थी जैसे कि युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्नीस में आई हुई एक मराठी फिल्म है फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सन 2000 में मूल अंग्रेजी से बनी फिल्म है और फिर उसके बाद एक और फिल्म आई थी अ राइजिंग लाइट और उसके बाद रमाबाई भीमराव अंबेडकर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई या रमाई के जीवन पर आधारित ये एक मराठी फिल्म थी तो इस तरह से कुछ नाटक और फिल्में उनके ऊपर बनी हुई है और अंबेडकर बहुत ही प्रभावशाली एवं जुझारू लेखक भी रहे भारत को छह भारतीय और चार विदेशी ऐसे कुल दस भाषाओं का ज्ञान था उन्हें अंग्रेजी हिंदी मराठी पाली संस्कृत गुजराती जर्मन फारसी फ्रेंच और बंगाली ये भाषाएं वे जानते थे भीमराव ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लिखा है और सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के बावजूद भी उनकी इतनी सारी किताबें निबंध लेख एवं भाषणों का इतना बड़ा संग्रह वाकई अद्भुत है और ये असामान्य प्रतिभा के धनी थे और ये प्रतिभा एक प्रतिभा एवं क्षमता उन्होंने अपनी कठिन परिश्रम से हासिल की थी वे बड़े साहसी लेखक और ग्रंथकर्ता थे उनकी हर किताब में उनकी जो है असामान्य विधिता और उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है अंबेडकर के ग्रंथ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर है और पूरे विश्व में पढ़ी जाती है उनके लिखे हुए महान भारतीय संविधान को भारत का राष्ट्र ग्रंथ माना जाता है और भारतीय संविधान किसी भी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है और विश्व के मुख्य महानतम किताबों में से एक माना जाता है भगवान बुद्ध और उनका धम ये उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्मग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में बहुत मशहूर एवं महत्वपूर्ण है उनके डीएससी प्रबंध रुपए की समस्या से भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है राजनीतिक अर्थशास्त्र मानव विज्ञान धर्म समाजशास्त्र कानून आदि क्षेत्रों में उन्होंने किताबें लिखी है तो ये कुछ खास बातें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तो उनके जयंती पर हम उनकी कुछ खास बातें आप तक पहुंचा है आशा करता हूं कहीं छोटी मोटी गलतियों मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा आप सुन रहे हैं रिव नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर रहो सकता कर सके भीम सौ काम यहा कोई कर नहीं सकता भीम का कर्ज है हम पे जो अदा हो नहीं सकता सूरज तो जन्म लेता है दुनिया में मगर दूसरा अम्बेडकर पैदा हो नहीं सकता मकानों में दुनिया में सबसे प्यारा दुनिया में सबसे प्यारा जो ना कभी हो हारा जो ज्ञान की हो धारा जो शांति का देनारा पुरान पुराणों में पुरान पुरानों में पुरान पुरानों में ना हो कभी ग पैदा जाए जो चलता चला जाए अपने ही कर्म से वो बोधिसत्व है कहलाए कब होगा पूरा पारस दुनिया की निगाहों में मकानों में